नमस्कार कलम का जादू इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज जैसे कि कलम का जादू में हम लोग किसी न किसी राइटर को याद करते हैं और उनकी जीवन कहानी से आपको रूबरू कराते हैं तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सुरजीत पात्र के बारे में तो सुरजीत जी जो है एक विशेष कवि रहे लेखक रहे और पंजाबी भाषा के विशेष लेखक है आइए इनकी लोक प्रियता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और खास जब कोई व्यक्ति अच्छा गाता है या अच्छी बातें कहता है तो कुछ आलोचक भी इनके साथ जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी जो जीवन कहानी है वो हम लोग सुनेंगे और हमेशा की तरह कमलेश गुलाटी जी हमारे साथ है कलम का जादू में सुरजित पातार के बारे में बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी आपका बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया और कलम का जादू सुनने वालों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार बात जब सुरजीत पात्र की होती है तो ये कहा जाता है कि पंजाब साहित्यिक समाज की का आईना उनको कहा जाता है तो एक पंजाबी कवि होने के नाते उन्होंने 1960 के दशक में अपनी कविताएं प्रकाशित करना शुरू किया था और कविता सृजन में हमेशा सक्रिय रहे जिनमें उनकी कविता की व्यापक सामाजिक अपील और गंभीरता का सुंदर संयोजन रहा हुँ, हुँ, उनकी रचनाओं में जिसमें राजनीतिक चेतना और समाज के आ, में होने वाले विरोध के रूप में भी कई बार सामने आई चीजें और उनका जन्म जो है रमेश जी पंजाब के जालंधर जिले के पत्थर कला गांव में में हुआ, हुँ, हुँ, जो के बाद में उनके नाम के साथ, क्योंकि वो अपने प्राचीन उसको छोड़ नहीं सकते थे, उन्होंने अपने गाँव के नाम से अपना उप नाम रखा सुरजीत पात्र तो इस तरह सुरजीत पात्र का ये सफर शुरू हुआ उनकी माता का नाम था जी गुरबखक्ष कौर पिता का नाम एस हरभजन सिंह पात्र जी ने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो गांव के स्कूल से ली और दसवीं पास करके खालसा हाई स्कूल खैरा माझा से की उन्होंने और रणधीर गवर्नमेंट कॉलेज कपूरथला से बीए करने के बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पंजाबी में एमए की और गुरु नानक देव यूनि दे, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से अमृतसर से गुरु नानक वाणी में लोक कथाओं का परिवर्तन विषय पर पी की और अपने शिक्षक और प्रसिद्ध नाटककार सुजीत सिंह सेठी की सलाह पर उन्होंने गाँव के नाम से अपना नाम पात्र अपनाया जबकि पहले भी अपने नाम के साथ सुरजीत के साथ पत्थर शब्द का इस्तेमाल करते थे और पंजाब कला परिषद चंडीगढ़ के अध्यक्ष रहे वो और पंजाबी साहित्य अकादमी लुधियाना के अध्यक्ष पद पर रह चुके ये सुरजीत पात्र जी दो में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किए गए और उन्नीस में पात्र बाबा बुड्ढा कॉलेज बीर साहिब अमृतसर में लेक्चरर की उन्होंने जॉब की और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में शिक्षक के रूप में नियुक्त भी हुए हुँ, हुँ. पंजाबी के प्रोफेसर जे. और उसके बाद 2002 में उन्हें पंजाबी साहित्यिक अकादमी का अध्यक्ष चुना गया 2008 तक वो इस पद पर रहते हुए पंजाबी साहित्यिक अकादमी को साहित्यिक गतिविधियों का उन्होंने गढ़ बना दिया अपनी मेहनत से दो हजार तेरह में रमेश जी पंजाब सरकार ने उन्हें पंजाब साहित्य अकादमी चंडीगढ़ के, के अध्यक्ष के रूप में नामित किया नॉमिनेट किया 2013 में उन्हें गुरु ग्रंथ साहब विश्वविद्यालय सिख विश्वविद्यालय फतेहगढ़ में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नॉमिनेट कर दिया पात्र जी जो गाँव में पले बढ़े थे उनका बैकग्राउंड गाँव से था ग्रामीण स्कूलों से शिक्षा प्राप्त की थी अपनी जड़ों को याद रखने के लिए हमेशा वो बड़े गर्व से कहते थे कि मैं सुरजीत पात्र हूं। जो धीरे धीरे एक उनकी पहचान बन गया ये नाम अगर हम उनकी जो है पंजाबी गजल की योगदान के बारे में अपने सुनने वालों को बताना चाहें तो वो एक सफल गज़लकार के रूप में प्रसिद्ध हुए उनकी गजलें लेटर रिटर्न इन द ईयर किताब से पहले कॉलाज किताब में प्रकाशित हुई और पंजाबी गज़ल को भावपूर्णता प्रदान करना उनका सर ऊंचा उठाना ये उनका काम था हर शेर की गरमाहट, शब्दों की गहराई मन की भावनात्मक जो है जोड़ और उसके अलावा भी, जो भीतर का हर इंसान के अंदर गुंजन होता है जी जी। वो हिरण की चाल की तरह अपनी चोंच भरते थे और समय की चेतना को मानवतावादी अन्याय जटिल सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने पूरा एक कलमबद्ध तरीके से पारदर्शी ढंग से उसको अपने सुनने वालों तक अपने पढ़ने वालों तक पहुंचाया और इसके अलावा पंजाबी गज़ल को उर्दू के प्रभाव से मुक्त करने और उसे आधुनिक पंजाबी रंग की पहचान देने का श्रेय भी सुजीत पात्र जी को जाता है बिल्कुल तो इसी तरह आ, उनका काव्य संकलन जिसके बारे में उन्होंने काम किया हवा में खत बिरख अर्ज अंधेरे में सुलगती वर्णमाला लफजन दी दरगाह पतझड़ की पाजेव सूर ज़मीन चंद सुन की भीगी ये उनके काव्य संकलन था और जिन चीज़ों का उन्होंने अनुवाद किया वो था स्पैनिश लेखक लोर्का की तीन त्रासदियाँ और फ्लेम्स ऑफ फायर ब्लड वेडिंग और इसी तरह हुक्मी की हवेली और इसके अलावा था जी माई मैड वमेन ऑफ द सिटी गद में अगर हम उनकी जानकारी चाहें तो सूर्य मंदिर सीढ़ियां ए बात निरी एनी ही नहीं और इतना कुछ लिखने के बाद अगर हम तो जैसे पंजाब में रहते अक्सर उनसे मिलते थे हमारे प्रोग्राम में आते थे वो इतने वो डाउन टू अर्थ थे और अगर आपने उनसे कोई सवाल कर लिया तो पूरा उसका आपको समझा के अपना समय निकाल के फिर ही वो आगे बढ़ते थे तो आकाशवाणी से उनका बहुत खास प्रेम रहा क्योंकि पंजाब में रहने वाले थे तो अक्सर वहाँ आना जाना उनका लगा रहता था कवियों की महफिल लगती थी जिसमें सुरजीत पात्र जी जो हैं हालांकि शारीरिक तौर तो पर वो इतने हेल्दी नहीं लगते थे लेकिन मेंटली और अगर कहे जो चेतना थी उनकी वो भरपूर आनंद उठाते थे उसका सुनने वाले अच्छी बात आपने बताया हाँ और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है कमलेश जी एक और बात मैं बताना फोटोग्राफी में भी इसके विशेष जो है विदेश के लिए संवाद लिखे और जो दीपा मेहता की फिल्म हैवानी हैवान ऑन अर्थ का पंजाबी संस्करण जो है उन्होंने किया था और इसके भी फोटोग्राफी इन्होंने की थी और कुछ संवाद भी इन्होंने लिखे थे जी तो जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताई मैं चाहूँगा कि कुछ कविताएँ अगर आप सुनाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को बड़ा अच्छा लगेगा हाँ जी बिल्कुल तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुजीत पाथर साहब जो हैं दार्शनिक स्वर वाले गंभीर कवि कहे गए और जी उनकी जी कविता का अर्थ बिल्कुल स्त पड़ा हुआ नहीं मिलता था बल्कि अर्थ की कई परतें निकलती थी जागरूक कवि थे सामाजिक तौर पर राजनीतिक तौर पर तो उनकी अगर कविताओं के बारे में कहें तो मुझे सबसे पहले बताना होगा अपने सुनने वालों को कि उनके जो कविताएं थी या उन्होंने शायरी जो लिखी वो कई गायकों ने इसको गाया और ये एक गीत है जो हंसराज हंस साहब ने उनका गाया था और पंजाब में खूब ये गीत ने नाम कमाया ये था कुछ कहा थारा जरेगा के में कुछ के हनेरा हा जरेगा कि चुप रहा था समादान की कहेंगे गीत दी मौत इस रात जे हो गई मेरा जीना मेरे यार किंज सैन इस अदाल बंदे बिरख हो गए फैसले सुन सुनद उजड़े करी जान हूँ यदों तीक थे खड़े रहन कुछ के कहा तोरा जरेगा कि चुप रेहता दान की कहेंगे देखिए जो एक जो स्टेंजा हमने गाया ना कि इंसाफ के लिए अदालतों में लोगों की एक उमर निकल जाती है तो वो कहते सूख सोक सूख के वो पेड़ों की तरह वहीं के रह जाते हैं तो उन्होंने कहा कि आप घर जाओ पता नहीं आपको कब न्याय मिलेगा आपकी तो उम्र निकल गई है ना तो लोगों को ये सुन के आँखों में आंसू आते थे कि एक आम आदमी की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने बड़े आ, सादा शब्दों में सिंपल वर्ड्स में उन्होंने लोगों तक ये चीज़ पहुंचाई और अगर और शायरी की बात करें तो आ, बेशुमार शायरी जो है सुरजीत पात्र जी ने अपने सुनने वालों की नज़र की है बड़े ही आम लोगों तक पहुंचने वाली बात जो हर एक जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी है या शायरी में उसका इंटरेस्ट है तो उसको ये चीज़ें बड़ी जल्दी समझ आती थी तो ये था ए सेवा ए चन्न सूरज ए चिराग ए सेवा ए चन सूरज ए चिराग वखरे रस्तियां वाल खिंच दे मैं चुराहे ते खड़ा हाँ सोचता हाँ किन्ने टोटे कर दिया एक होंद दे पंजाबी में अगर समझ ना आए तो मैं इसका थोड़ा सार था आपको बताऊं। जी जी जी बिल्कुल हाँ जी एवा सिवा, सिवा बोलते हैं शमशान घाट को हुँ? तो कहता है एक, एक तो एक तरफ तो शमशान घाट है एक तरफ चाँद है सूरज है और चिराग जलते हुए नज़र आते हैं और एक तरफ मैं बीच में खड़ा हूँ रास्ते में और मेरे टुकड़े हो रहे हैं मैं कितने टुकड़े करूँ मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ हुँ। हुँ। दोनों तरफ जीवन आदमी सोचता है ना कि जीवन भी दिखता है उसको और मौत का भी उसको एहसास रहता है तो इसमें सुरजीत पात्र जी ने ये स्पष्ट करने की बात की है कि हर इंसान को अपनी मौत का डर लगता है और जीवन जीने का उसको एक उम्मीद हो रहती है हमेशा तो माँ के बारे उन्होंने लिखा एक बहुत ही प्यारी कविता है उनकी मेरी माँ नू मेरी कविता समझ ना आई मेरी माँ नू मेरी माँ को मेरी कविता समझ नहीं आई Hmm. चाहे मेरी माँ बोली मैं ही लिखी थी मैं मैंने वो तो केवल केवल इतना समझी कि पुत्र की आत्मा को कोई दुख है कोई पर इसका दुख मेरे होते हुए क्यों आया hmm. Hmm? वो तो केवल इतना समझी कि पुत्र की आत्मा को कोई दुख तो है पर इसका दुख मेरे होते हुए क्यों आया वो तो केवल इन्ना समझी पुत रूह न दुख है कोई पर इसका दुख मेरे हूं क्यों आया नीज लगा के देखी मेरी अनपढ़ माँ ने मेरी कविता देखो लोगो कुखों जाए माँ छुख कागत दसते ने उसने बड़ी नज़र लगा के उसको देखा मेरी अनपढ़ माँ ने उस कविता को देखा और कहा देखो लोगो कैसा वक्त आ गया है कि माँ को छोड़ के बेटे ने दुख कागजों को बताया कागजों पर लिख दिया हु? मेरी माँ ने कागज चुक सीने न लाया खबरे ऐदा ही कुछ मेरे नेड़े होवे मेरा जाया मेरी माँ ने वो कागज उठा के अपने सीने से लगा लिया और ये सोचा कि शायद मेरा बेटा अपने दिल की बात मेरे को बता दे ठीक है ना जी और ऐसे ही उनकी एक और कविता है मैं आई पतझड़ तो की है जे आई पतझड़ तो फिर की है तो अगली रुत् यकीन रखी मैं लभ के कितु लियाना कलमा तू फुला जोगी जमीन रखी कहता पतझड़ आ गई तो फिर क्या हो गया अगली रुत्त आने में भी आप उम्मीद रखो और मैं कहीं से कलमा कलमे लेकर आऊँगा पौधों की तो आप उसके लिए जगह रखना कि मैं लगा सकूं ना तो देखिए कितनी मतलब है बारीकी से उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को जो हम हमेशा सोचते हैं उन्होंने लिखने की कोशिश की है और एक अगली जो आ, कविता मैं आपकी नज़र कर रही हूँ वो है चीची कर दियाँ चिड़ियाँ चींची कर दया चिड़ियाँ दा कल कल कर दियाँ दा दाँशां कर दे बिरखा दा अपना ही तरह हों मैं सुनिया इस धरती एक अजा देश भी है जिथे बच्चों अपनी माँ बोली बोलन तो जुर्माना होंद <laughs> फाइन होता है ये मुझे लगता है कि सुनने वालों को समझ आ गई होगी और इसके अलावा एक और छोटी सी नज़म उन्होंने लिखी तू खुश रहा कर <laughs> तू खुश रहा कर एवं बहता सोचा ना कर मैं अपने ही कंढे खोर के इं गंधलिया ना कर अगे बथेरी जहर है अगे बथेरी जहर है फैली जहान बच्चे गुस्से चाह बोल कौड़े बोलिया ना कर पात्र कहते तो खुश रहे, ज़्यादा सोच नहीं और अगर तू तो सोचेगा तो तेरा ही नुकसान होगा हुँ? हुँ। तेरे ही जो जो हम ज़्यादा सोचते हैं तो फिर हमारा ही शारीरिक तौर पर भी मानसिक तौर पर नुकसान होता है कहता है हमारे अंदर तो पहले ही जो आस जा, जो जहर फैली हुई है तो अगर उन वो जहर को देखेगा ना तो तू गुस्से में आके कौड़े बोल बोलेगा तो जिससे तेरा नुकसान होगा तो ये चीज़ें एक शायर है जो अपने मन की बात इतने आसान तरीके से जो कह देता है जो हर आदमी की ज़ुबान बन जाती है हर आदमी की सोच बन जाती है ना तो ऐसे ही सुरजीत पात्र जी का एक और गीत है जो एक दिन सुपने के बिच मैं की थी Hmm. एक दिन सुपने के मैं की भगती भगती कर कर पा ली शक्ति मैं हो गया एकदम हैरान जद सामनेगट हो गए भगवान कग लै मंगना जो hmm. केंद्र मंग लै मंगना जो जेड़ा कुछ भी बोले उयेगा सुन के वचन दाते दे मैं लगा कर विचार मन विच आए विचार कई हजारा पर एक जगह आके मेरी सोच अटक गई दिल दिमाग ने लड़ाई सलाह गल मैनू जच गई मैं अर्ज की दाते मूहरे दोवें हाथ जोड़ केहोजी के पंजाब झुली पुत केड़े गए रस्ते झलिया ना जाता मावों तो रोरो देवन दुहाइया कईयामली हो गए पाली बैठे सब बुराइया की मावों का ज्योना की उन्होंने हस्ती बुढ़े वारे जद बापू लैके तुरदा पुत तो अपने दर्थी जद किसी प्यारा विछड़े मैं सौ सौ देव दिलासे गभरू जिन्ह का पुत मर गया उन्होंने जुबान की आखे शब्द मुक गए बस एक दिल ही दर्द सुनावे बहतिया ना मेरिया मंगा दा तस इको बेनती करा किसी माँ दखा मूहरे लैके ना जाई वो जिगरे जिगरे दे टुकड़े नशे की बात करी उन्होंने पंजाब में जो नशे का दौर चला तो उससे दुखी होकर उन्होंने भावुक होकर ये कविता लिखी कि भगवान के आगे मैंने अर्ज़ की उसने मुझे दर्शन दिए तो मैंने उसको बोला कि जो यहाँ पे नशे का ये चल रहा है काम से जो जवान बेटे अपने माँ बाप के सामने दुनिया छोड़ जा रहे हैं तो उसके लिए मैं दुआ करता हूँ ये भगवान कि ये सब बंद हो जाए तो सुरजीत पात्र जी बड़े ही साद मुरादे और बड़े ही सिंपल सोच के इंसान थे और बड़े ही खुशनुमा माहौल वो बना देते थे जब कवि दरबार होते थे और चलते चलते यानी कुछ ही पलों में वो अपने भाव किसी विचार को इतने अच्छे तरीके से प्रकट कर देते थे कि सुनने वाला देखता रह जाता था कि इतना जो है असलियत के वो पास थे इसी तरह एक और रचना है उनकी बहुत ही प्यारी भाषा के बारे में जैसे उन्होंने लिखा कि हम लोग अपनी भाषा को भूल गए हैं ना Hmm. अंग्रेजी को अपनाने लगे। तो इस बात से थोड़े उदास होकर उन्होंने लिखा होगा hmm. कि नहीं मरेगी मेरी भाषा जिन्ना च रही दे दे नहीं मरेगी मेरी पाशा, जिन्ना रही मावी तेजी माताओ ए लोकगीत नजमा महान पावन ग्रंथ सब तो पिछे चलते ने ती इन सफर बख्शिया है तो जिस दिन तुम इन्हों विसार दिता ए उत्थे ही सिल पत्थर हो जागे तो बिना कोई इन्हों मुक्त नहीं कर सकता मैं नहीं गिणा गाँगा कि किन्ने सुखनवर ने मेरी भाषा के मैं तो गिणा गाँगा कि किनिया मावं ने मेरी भाषा को ज्योंदा रखने लाताओ मैं अपनी भाषा नो पह सलामती दुआ करता हाँ तो ये देखिए कि कितना सुंदर इन्होंने लिखा है कि भाषा के बारे में कि माँ की माँ बोली है ना जो माँ अपने बच्चे को सिखा देती है बोलना वो उनके आखिरी दम तक उसके साथ चलता है तो उसी में हमारे पावन ग्रंथ लिखे गए हैं ना तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने महसूस की कि समाज के लिए क्या ज़रूरी है तो सुरजीत पात्र जी जैसा कि अब तो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन आप देखेंगे कि आ, उनका इस दुनिया से जाना जो है एक बहुत बड़ा खाली जगह छोड़ गए हैं लेकिन कहते हैं कि कलाकार कभी भी मरा नहीं करते और वो हमेशा जिंदा रहते हैं लोगों के दिलों में लोगों के मनों में हमेशा जिंदा रहते हैं तो सुजीत पात्र साहब भी जो है ऐसे ही इंसान हैं अच्छा एक उन्होंने एक और चंद लाइनें जो मैं आपकी नज़र करना चाहूँगी उन्होंने लिखा चल पात्र हूं ढूँढन चलिए चल पातर हूं ढूँढन चलिए असा भी अंत किरके खाद होना असा भी अंत किर के खाद होना कदी सा फुल किस याद होना उदो समझे लोग दिल की अग न सिवे वि ज़्यादा अनुवाद होना तो कहते हैं कि आदमी के जाने के बाद कई बार उसकी कदर ज़्यादा हो जाती है न पहले उसको लोग इतना नहीं जानते लेकिन जैसे जैसे वो अपने जो खनी पर ज्यादा मनन चिंतन होता है उसका लिखता है तो लोग उसके नजदीक आते चले जाते हैं ऐसे ही एक और रचना उनकी डूगे वैणा का मिणना तख्त पावे मिणीए डूगे वैणा का कि मिणना तख्ता तो पावे मिणीए जब तक वह लाशा गिणते ने आप वोटा गिनीए चोण निशान सिवा है साढ़ा इसनों बुझण न देिए चुल्लियां कड़ कड़ लकड़ा इसकी अग्च चिड़िए जिसकी डाल टूटे रोंदा बाकी जंगल चुप है रोवी न इस जंगल नू तू वर्सी की किणमिणिये तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जैसे राजनीतिक तौर पर उन्होंने कुछ महसूस किया कि हम लोग वोट के लिए क्या क्या नहीं करते हैं है न तो ये उन्होंने लिखा बहुत अच्छा तो सुरजीत पात्र जी की कलम को सलाम है उनकी कलम का जो जादू है वो हमेशा चलता रहेगा जब तक ये दुनिया है तब तक ये ख़त्म नहीं होने वाला सफ़र जो वो लिखे गए हैं हमारे लिए तो रमेश भाई जी ये आज का जो कलम का जादू का सफ़र हमने शुरू किया है तो मुझे लगता है कि सुनने वालों को ये ज़रूर पसंद आएगा और कलाकार जो होता है वो कहीं भी चला जाए तो उसको मान सम्मान मिलता है लोग उसको जानते हैं तो ऐसे ही कलाकारों में से थे सुजीत पात्र साहब सलाम है उनकी कलम को बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया कमरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बात है आपने सुरजीत पात्र के बारे में बताया धन्यवाद आप सुनाए हैं कलम का जादू सुनते रहो मुस्कर आते रहो मैं मेरे तेरे मैं तेरे मैं तेरे दी मेरे मेरे रे रे रे साल की डेट मैर्ज दी काड़ा तिल खा दा गुरख भुला चौह जे कल सारे शौक पगा दा गेरे गुट गुप मुने किने द ये लाई गला कताली भली गिल तो कराओ कोई कार